लेसन 15 राम अच्छा बेटा है सीता अच्छी बेटी है दशरथ के बेटे को देखो जनक की बेटी को देखो मेरा बेटा और बेटी चले गए मेरी धोती और कुर्ता फट गए आपकी बेटी अच्छी है यह लड़की जनक की है हम गोली छोटी समझते हैं हम गोली छोटी समझी हम उस गोली को छोटा समझते हैं हमने उस गोली को छोटा समझा मैंने अपनी बेटी को इतना बड़ा बनाया तुमने मुझ अबला को जंगल में अकेला छोड़ दिया राजा ने गाय को अपने सामने खड़ा देखा मुझे तुम्हारी तस्वीर अच्छी लगती है शीला कुछ थकी सी लग रही है कल राजन बीमार सा लगा इच्छुक आदि आभारी शौकीन सूचक कृतज्ञ पेज नंबर 104 राजकुमार उससे विवाह करने का इच्छुक है राजकुमारी उससे विवाह करने की इच्छुक है हम भी शारीरिक परिश्रम करने के आदि हो गए वह महिला शारीरिक परिश्रम करने की आदि हो गई मैं आपका आभारी हूँ हम आपके आभारी हैं अबला गोली फटना आधा डेढ़ ढाई साढ़े तीन पाओ अब्लिक एक चौथाई सवा सवा दो पौना अब्लिक तीन चौथाई पौने दो पौने तीन एक तिहाई दो तिहाई एक आठवां हिस्सा ऑब्लिक आठ में एक हिस्सा